के पंक, ब्लौक ब्लौक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि में आज सुनते हैं फीचर बचपन। हर वर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है वर्ष 2015 में उन बच्चों पर केंद्रित फीचर का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल ने किया तैयार किया राकेश धोंडियाल ने और लिखा डॉक्टर महेश परिमलि कभी बतला नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मा, मैं माँ यूतों में दिखला नहीं तेरी करता आवाज़ है आशीष की। ये एक घुमंतू मजदूर परिवार से आते हैं, जिसने फिलहाल मंडी द्वीप में डेरा डाल रखा है पढ़ लिख कर कुछ बनने की हसरत है लेकिन रोजी रोटी के जुगाड़ में फास्ट फूड के एक ठेले पर काम करना पड़ता है रेलगाड़ियों में झाड़ू लगाने और हथेली फैलाकर पैसे मांगने से सख्त नफरत है लेकिन माँ के कहने पर यह काम भी करना होता है भीड़ में छोड़ो मुझे भी आना भेजना इतना दूर मुझको तू पास भी तेरे आना पाऊ माँ क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ आशीष एक ऐसे अंधेरे जंगल में दाखिल हो चुका है जहा राहें मिलना बेहद मुश्किल होता है वो नशे का आदि हो गया है एक दिन खिन्न होकर घर से भाग जाता है लेकिन उसकी तकदीर को कुछ और ही मंजूर है भोपाल स्टेशन पर उसे कुछ जिम्मेदार लोग मिलते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन करते हैं और उसे उम्मीद बाल ग्रह में आसरा मिल जाता है आशीष नशा छोड़ चुका है अब पढ़ने लिखने की अपनी हसरत पूरी करने के अलावा वह खूब खेलता है सुबह पाँच बजे उठ आते हैं और क्या बोलते यानी सात बजे मैच खेलने चले जाते हैं और क्या बोलते आठ बजे वो नौ बजे आ जाते नाश्ता होता है और फिर थोड़ी देर फिर खेलते आधा एक घंटा और फिर लंच करते खाना खाना खा के और फिर थोड़ी देर खेल के टीवी देखते थोड़ा आराम करके और फिर शाम को मैच खेलने जाते आशीष का बचपन लौट आया है लेकिन वो अपने माँ बाप से दूर हो चुका है मुझे यह कहना है मेरा कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा मुझे पढ़ना है माँ पे मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे रही रहे इसलिए मैं जानना नहीं चाहता हूं मेरे घर मैं पढ़ लिख के, के कुछ बनना चाहता हूँ लगभग ऐसी ही कहानी सोनू की भी है उम्र यही कोई दस बरस कुछ महीने पहले ही उम्मीद बाल ग्रह में आया है माता पिता का देहांत हुए अरसा गुजर चुका ये पिछले छह महीने से हमारे पास बच्चा है अर्चना सहाय और इसके माता पिता नहीं हैं और दादी के पास ये बड़ा हो रहा था पर चूंकि ये दादी सक्षम नहीं थी इनको स्कूल भेजने की या भेजने की कोशिश भी की होगी तो क्योंकि वो भी एक मजदूर वर्ग की है और काम कर रही थी तो बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे लेकिन घर से ही पेपर बांटने के लिए न्यूज़ एजेंसी ने उसको बोला कि तुम पेपर बाँटो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और ये पेपर बांटने लगे बोर्ड ऑफिस चौराहे पे टी नगर चौराहे पर अलग अलग जगह पर और बाँटते बाँटते एक दिन इनको जो है किसी ने बरगलाया बोला कि तुमको हम ज़्यादा पैसे देंगे तुम हमारे साथ चलो मैं जब पेपर पेजता था तो वो भैया मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें मैं पैसे दूंगा तुम आनन्द नगर चलना है और झूठ बोल के मुझे बेला बसला के छतरपुर ले गए और वहाँ काम कराते रहे सारा घर का काम करता था भैया के लिए शादी बनाना पड़ता था कार धोना पड़ता था गया घर साफ करना पड़ता था सब्जी लेने बाहर भेजते थे हर संडे फ्रिज साफ करवाते थे और झाड़ू पोछा लगवाते थे पाँच महीने में इसने बहुत सारी तकलीफें झेली मार पिटाई से लेके पता नहीं क्या क्या ये वहां से निकला किसी दिन मौका पाके और पुलिस के हाथों पड़ा फिर एक किसी बाल गृह में छतरपुर में रहा इस बीच इसी साल जनवरी दो में पुलिस के साथ हमारी संस्था ऑपरेशन स्माइल या मिसिंग चाइल्ड को तो जहाँ जहाँ बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट थी इस बीच दादी ने मिसिंग की कंप्लेन टीटी टी नगर थाने में करी हुई थी और आजकल चूंकि मिसिंग जो है वो आ, 363 सेक्शन के तहत एफआईआर आई लॉन्च होती है तो पुलिस को इस पे काम करने की ज़रूरत होती है तो पुलिस ने जब ये ऑपरेशन स्माइल के तहत जब उनको कहा गया कि जितने बच्चे मिसिंग हैं हर थाने में आप उनकी लिस्ट निकालिए और अब आप इनको ढूंढने का सीरियसली प्रयास करिए तो लिंक मिलाते मिलाते मिलाते फाइनली ये बच्चा छतरपुर के बालग्रह में मिला पुलिस ने वहां पे भी सपोर्ट किया भोपाल कुछ महीनों बाद सोनू को फुसला कर छतरपुर ले जाने वाले आरोपी को जमानत मिल गई उसने सोनू और उसकी दादी को लालच दिया ताकि वो केस वापस ले ले जब इसके कानों पर यह बात पहुंची तो ये बहुत दुखी हुआ और इसने आके फिर हमारे को एक चिट्ठी दी अपने दोस्त से लिखवा के कि वो मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं मेरी दादी को भी तंग कर रहे हैं पैसे का लालच दे रहे हैं लेकिन मैंने जो तकलीफ सही है मैं चाहता हूँ कि उन्हें सजा मिले तो उस उस नाते ये हमारे पास आया हम वापस इसको थाने लेके गए इसकी एफ फिर से करवाई कि वो इसको टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन उस बीच वो आदमी इनकी दादी को फसलाने में या उसमें कामयाब हो गए पैसे तो उन्हें नहीं मिले लेकिन वो कोर्ट तक तो चली गई और जो भी पेपर पे कहाँ अंगूठा लगाना था पता नहीं कहाँ अंगूठा लगा लिया उस बात को लेके ये बच्चा बहुत नाराज़ हुआ अपनी दादी से और इसने कहा कि मैं दादी के पास नहीं रहूँगा ये वापस हमारे पास लौट के आया कि ये बोल के कि अब आप मुझे जहाँ भी रखना चाहेंगे मैं रहूँगा पढ़ूँगा लेकिन दादी के पास नहीं जाऊँगा और इसके मन में ये आ गया कि दादी को शायद पैसा प्यारा था और मैं प्यारा नहीं था और इसीलिए उनने केस वापस क्योंकि इसने जो टॉर्चर सहा है ये बच्चा बहुत तकलीफ में था मतलब इसको बहुत दुख हुआ उस बात का कि मैं हर तरह से लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे इस तरह सोनू को भी उसका बचपन वापस मिल गया है जिंदगी शमा की सूरत बन गई है दोनों के पढ़ने लिखने की हसरत पूरी हो रही है इल्म की शमा रोशन है और दिलों में गरीबों के लिए मोहब्बत बढ़ गई है बाल मजदूरी के दुष्चक्र में फंसे ऐसे बच्चों को उनका बचपन लौटाने में चाइल्ड हेल्पलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे आरंभ संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। संस्था से संबद्ध अर्चना सहाय सबसे बड़ी चीज है कि जब हमने चाइल्ड लाइन शुरू किया तो सिर्फ टेलीफोन उठाना और बच्चे तक पहुँचना एक काम नहीं था एक पूरी आउटरीच का भी एक था उसकी जागरूकता फैलाना भी एक काम था और पब्लिक को आम जनता को यह बताना था कि अगर कोई बच्चा मुसीबत में दिख रहा है तो एक बच्चा जो जोखिम भरा काम कर रहा है जैसे छोटा सा बच्चा है और बहुत बड़े एक चाय की दुकान में और वो चाय बना रहा है तो वो जोखिम भरा है क्योंकि तो कभी भी चाय उस पे गिर सकती है या उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है इसी तरीके से गराज में काम करने वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे है और स्कूल नहीं जाने के बाद बात उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे दिन भर काम कर रहे है लोहा लंगड़ के बीच में काम कर रहे है ट्रंक बना रहे है तो कहीं अलमारिया बना रहे है तो ये सारे वेल्डिंग का काम कर रहे है तो ये सब जोखिम भरा था तो हमने आम जनता के बीच में जोखिम क्या है या क्या नहीं और उस तरह की जागरूकता हमने की और बच्चों के लिए फिर कॉल आना शुरू हो गए हमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है बिकॉज़ से चौदह साल के बच्चों को हमने कहा कि हम इसको जीरो टॉलरेंस पे लाएंगे कि कोई बच्चा बाल हमें नहीं दिखना चाहिए पर शहर इतना बड़ा है हर बच्चे तक पहुंचना मुश्किल है तो जरिया और माध्यम बनाया हमने जनता को जनता के बीच में बहुत सारी जागरूकता फैलाई और ये कहा कि जब भी आपको कोई बच्चा इस तरीके का काम करते हुए दिखे तो आप हमको कॉल करिए तो बच्चे तो बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा आम जनता को मुसीबत में दिखता है काम करता हुआ पिटता हुआ या रोता हुआ या मतलब ऐसा कि बहुत दुखी है वो बच्चा तो वो पब्लिक हमको फोन करना शुरू की जिम्मेदार नागरिकों द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन पर बाल श्रमिकों की खबर मिलते ही ये संस्था कार्रवाई शुरू कर देती है जब कॉल आता है और एक बच्चे के लिए कि वो बच्चा काम करता हुआ हमें दिख रहा है और परेशान दिख रहा है कृपया मदद करें तो वहाँ पर हम लोग एक पहरे एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसको हम सोशल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम चुपचाप करती है किसी को मालूम नहीं होने देती है कि या हम खुद ही ग्राहक बन चले जाते हैं इस तरीके का और बच्चे से मिलने का प्रयास करते हैं जब हम पूरी तरीके से वाकिफ हो जाते हैं कि हाँ बच्चा है और अब मुसीबत में है और हमें इसको छुड़ाना है तब फिर हम श्रम विभाग को फोन करते हैं लेबर इंस्पेक्टर आते हैं उस एरिया का जो भी इंस्पेक्टर है और वहाँ पर जाके थानों में हम जो भी थाना है वहां जाके अपनी बात रखते हैं, लेटर देते हैं टीआई साहब के नाम पर कि हमें आपकी मदद चाहिए उस बच्चे को वहां से छुड़ाना है अर्चना सहाय का मानना है की सरकारी सहायता उपलब्ध होने के बावजूद गरीब अभिभावकों का अज्ञान और बच्चों के प्रति उनकी संवेदनहीनता के कारण ही आधुनिक भारतीय समाज में आज भी बाल श्रम की को प्रथा देखने में आ रही है एक स्टडी हमारी संस्था के द्वारा हुई थी जहाँ पर हमने जो इसकी कमाई का एक वो जानने की कोशिश की कि क्या कमाते हैं बच्चा तो बच्चे क्या कमाते हैं तो रोज का हमें दस या बीस रुपए समझ में आया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज में तो जैसे पन्नी पिनने वाले बच्चे हैं या इनका थोड़ा इनकम ज़्यादा रहता है बट वो भी एक्सप्लाइट होते हैं कहीं ना कहीं तो ये पेरेंट्स को समझाने की जब कोशिश की तो उनके दिमाग में ये बात बैठी लेकिन काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बच्चे को अब हमें स्कूल भेजना है तो बच्चा ड्रॉप आउट था बच्चा दो साल से गया नहीं था जाता था लेकिन अब नहीं जाता है तो अब उसको वापस उसके स्कूल में भेजना तो हम मान के चलिए कि हमारा हर साल का एक सौ डेढ़ सौ बच्चों का एक टारगेट रहता है खासतौर पर उन बच्चों का कि जो चाइल्ड लेबर है वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो वो हम एक मैपिंग कर लेते हैं जैसे अभी हमारी मैपिंग चल रही है स्कूल खुलने से पहले वो मैपिंग में पता लगता है कि इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे फिर उस तरीके की काउंसलिंग घर घर जाके काउंसलिंग और उन बच्चों को स्कूल में भेजने का प्रयास बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य विभा जोशी देखिए मजबूरी की स्थिति में कई अभिभावक बच्चों से दैनिक कार्य कराते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है उन्हें ऐसा नहीं कराना चाहिए इसके लिए मैं उन अभिभावकों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकार की अनेक ऐसी योजना हैं जिनमें गरीब परिवारों के बच्चों को उनके मासिक रखरखाव के लिए शासन द्वारा बाकायदा पैसा दिया जाता है तो वो अपने जिले के जिला बाल अधिकारी के माध्यम से ऐसे बच्चों के विषय में संपर्क कर सकते हैं या जिले में कोई भी सामाजिक संगठन है उससे संपर्क स्थापित करें और ऐसा कोई भी परिवार में बच्चा है गरीब बच्चा है जिसका रख वो नहीं कर पा रहे हैं उसके मासिक रख के लिए उस योजना का लाभ ले सकते हैं बाल आश्रम में गरीबी एक अहम भूमिका निभाती है इसी को नज़र में रखते हुए सरकार ने अनेक योजनाएं गरीबों के हित के लिए चलाई हैं क्योंकि सरकार का यही मंशा है कि बाल श्रम के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि शिक्षित भारत ही विकास का माध्यम बन सकता है और शिक्षित भारत के लिए एक एक बच्चे का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह भी देखा जाता है कि अशिक्षा भी बाल श्रम का एक बहुत अहम कारण है अशिक्षा यदि पारिवारिक स्तर पर होगी तो माता पिता को बाल श्रम कानूनों की जानकारी नहीं होगी माता पिता को सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं की जानकारी नहीं होगी यदि वो माता पिता शिक्षित होंगे तो उन्हें सरकार की योजनाओं और कानूनों की जानकारी होगी और उनका लाभ लेकर बच्चों को बाल श्रम से रोकने के लिए वह प्रयास कर सकेंगे बच्चों ने नहीं एप्लीकेशन दिए कि हमें पैदा करो हमें जन्म दो ये आपकी इच्छा से बच्चे पैदा हुए हैं तो इनको सड़कों पे ना छोड़ो इनको काम पे ना छोड़ो और अगर बच्चे मुसीबत में हैं माता पिता नहीं हैं तो गवर्नमेंट उनकी चिंता करेगी गवर्नमेंट को चाइल्ड के माध्यम से वो गवर्नमेंट तक बच्चे पहुँचे और बाल ग्रह में रहे बच्चे हमारे देश में आशीष और सोनू जैसे कई बच्चे हैं जिन्हें बाल श्रम से मुक्ति मिली है लेकिन विडम्बना यह है कि ऐसे खुशनसीब बच्चों से कई गुना बच्चे ऐसे हैं जो जोखिम भरे कामों में लगे हैं और जिनका बचपन सिसक रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के बच्चों की कुल आबादी लगभग छब्बीस करोड़ थी इनमें से लगभग एक करोड़ बच्चे मजदूरी कर रहे थे मध्य प्रदेश की बात करें तो सात लाख से अधिक बाल मजदूर हमारे प्रदेश में हैं। कहते हैं बच्चों में ईश्वर का वास होता है लेकिन ईश्वर रूपी बच्चों का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों से वंचित है समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष और अधिवक्ता सरिता देश बाल अधिकार हैं जो एक नागरिक को मौलिक अधिकार मिलता है उस प्रकार के अधिकार बच्चों के लिए भी हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए बच्चों के भोजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए ये कानून में भी अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक अधिकार है इन बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व आखिर किस है जो लेबर डिपार्टमेंट है जो इसके लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट है चाइल्ड लेबर के इशू को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है उनके पास अपना ही इतना फैक्ट्रीज और इसका काम रहता है कि चाइल्ड लेबर उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है लेकिन वो लेबर इंस्पेक्टर को अगर जैसे हम चाइल्ड लाइन से अगर कॉल कर लेते हैं तो वो लेबर इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं बट ये पूरा नहीं है इसके लिए एक अलग से सेल होना चाहिए जो हमने महाराष्ट्र में देखा है अभी हाल में ही हम लोग देख किया है वहाँ उन्होंने चाइल्ड लेबर सेल अलग से डिपार्टमेंट ही बना के रखा है और उसमें एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अलग से है और पूरा यूनिट है और उनका काम सिर्फ चाइल्ड लेबर को लेके काम करना है इसकी वजह से वो लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं जो हम देख के आए वहाँ पर तो मुझे लगा कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जो एक व्यक्ति है जो तमाम दूसरे काम कर रहे हैं उनके लिए बच्चे बच्चा प्रायोरिटी नहीं है और चूंकि चाइल्ड लेबर एक्ट क्या है कि वो एक प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट है वो एरेडिकेशन नहीं है उसमें तो काफी लूज है वो और उसमें बहुत सारा स्कोप है लोगों को बचने के लिए क्यों हम बाल श्रम को आज तक रोक नहीं पाए हैं सहायक श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश भानु प्रताप सिंह यदि आप बाल श्रम के पीछे के कारणों के बारे में विचार करें तो मुख्य रूप से दो ही कारण समझ में आते हैं वो गरीबी और अशिक्षा इसमें गरीबी पहला कारण है क्योंकि गरीब जहां गरीबी ज्यादा है तो वहां शिक्षा का स्तर भी कम होता है तो शिक्षा के अभाव में भी लोग ये बाल श्रम के खतरों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते इसलिए बच्चे काम करने लग जाते हैं बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त कानून नहीं है विभांशु जोशी देखिए जो यू का समझौता हुआ था संयुक्त राष्ट्र का समझौता हुआ था उसमें बच्चों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अहम बात उठी थी उसके बाद भारत की संसद ने भी एक कानून पास किया जिसमें बाल आयोग का कानून बनाया उसके तहत पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तरों पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया इस कानून के तहत बच्चों के साथ होने वाला कोई भी दुरुपयोग इस अधिनियम के तहत आता है और उसकी निगरानी करने का काम जो है वो बाल आयोग का है बाल श्रम कानून कहता है कि ऐसे छोटे बच्चों से जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है जो किशोरवय बच्चे हैं, उनसे किसी प्रकार का श्रम नहीं कराया जाना चाहिए अगर ऐसा श्रम कराते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है आरोपियों को उनके काम के हिसाब से छह महीने ऐसी लेकर तीन साल तक की सजा होती है और जब भी ऐसे कोई मामले जेनाइल कोर्ट में जाते हैं तो अपराधियों को उसकी सजा मिलती है यदि पर्याप्त कानून हैं, तो फिर बच्चे मजदूरी करते हुए क्यों दिखते हैं सहायक श्रम आयुक्त भानु प्रताप सिंह का मानना है कि यह सिर्फ कानून और उसके अनुपालन से जुड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ तक बाल श्रम का प्रश्न है बाल श्रम एक बहुत ही जटिल सामाजिक समस्या है अधिनियम के लागू होने से निश्चित रूप से इसमें कमी आई है जागरूकता बढ़ी है परंतु केवल एक ही कारण जिम्मेदारों के एक्ट का अनुपालन ठीक नहीं हो रहा है इसलिए बाल श्रम हो रहा है तो मैं सहमत नहीं होऊंगा इसमें समग्र रूप से सम, समाज के सभी वर्गों को काम करने की आवश्यकता है इसमें श्रम विभाग भी एक, ए, ए, इसमें एक इसमें एक स्टेक होल्डर है देखिए सामाजिक जागरूकता बहुत आवश्यक है हम जो लोग समाज में काम करते हैं हमारी भी महती जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को बाल श्रम करने से रोकें जिन स्थानों पर बाल श्रम कराया जा रहा है उसकी जानकारी सरकार को दें हमारा श्रम विभाग बहुत हद तक के इस बारे में कार्यवाही करता है पुलिस विभाग भी इस बारे में कार्यवाही करता है तो पुलिस विभाग भी काफी अच्छा काम कर रहा है सरकार अपने विभागों के द्वारा जितनी संभव हो सकती है वो कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी आज जिस तरह की मानसिकता लोगों की बन गई है जैसा पैसा कमाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं तो कई माता पिता समाज के भी कई लोग इस और कम ध्यान दे पाते हैं और विशेष तौर से तो वो माता पिता और वो जो ठेके पर श्रमिकों को ले जाकर के काम कराते हैं वो बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से बच्चों से काम ले रहे हैं मैं तो अपील करना चाहती हूं और मैं सरकार से भी मांग करना चाहती हूं कि बाल श्रम को और कठोर बनाया जाए और बच्चे कहीं पर भी काम करते पाए जाए तो उनको रोकने के समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए घरेलू स्तर पर काम को सुरक्षित मान लेना गलत होगा आज हमारे देश में बड़े स्तर पर छोटे घरेलू धंधे और उत्पादक उद्योग असंगठित क्षेत्र में चल रहे हैं जो संगठित क्षेत्र के लिए उत्पादन कर रहे हैं बीड़ी उद्योग में बड़ी संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं लगातार तंबाकू के संपर्क में रहने से उन्हें इसकी लत और फेफड़े संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है अवैध रूप ऐसी चल रहे पटाखों और माचिस के कारखानों में लगभग पचास बच्चे होते हैं जिन्हें दुर्घटना के साथ साथ सांस की बीमारी का खतरा बना रहता है इसी तरह से चूड़ियों के निर्माण में बाल मजदूरों का पसीना होता है जहां एक हजार से 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भट्टियों के सामने बिना सुरक्षा इंतजामों के बच्चे काम करते हैं देश के कालीन उद्योग में भी लाखों बच्चे काम करते हैं आंकड़े बताते हैं की उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कालीन उद्योग में जितने मजदूर काम करते हैं उनमें तकरीबन 40 प्रतिशत बाल श्रमिक होते हैं एक अनुमान के मुताबिक भारत में पिछले एक दशक के दौरान बाल श्रम उन्मूलन की वार्षिक दर महज 2.2 फीसदी रही बाल श्रम उन्मूलन की इस गति को देखते हुए इससे निजात पाने में एक सदी से भी अधिक का समय लग सकता है जाहिर सी बात है कि यह बेहद चिंता का विषय है जब भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है तब ये कलंक हमारी छवि को धूमिल ही करेगा ये सिर्फ छवि का मसला ही नहीं है बल्कि इससे लाखों बच्चों का बचपन जुड़ा है आज आवश्यकता है कि समन्वित प्रयास से हम बाल श्रम उन्मूलन की गति को तेज करें तभी हम सच्चे अर्थों में एक विकसित समाज की रचना करने में सफल होंगे